शरीर के प्रत्येक अंग को एक बार देख लें कहीं खिंचाव हो दबाव हो तो थोड़ा उस अंग को हिला डुला करके सहज कर लें कोमलता से दोनों आंखों को बंद कर लें श्वास भर करके श्रद्धा पूर्वक तीन बार ओम का उच्चारण श्वास भरें, तो पिता परमेश्वर जो सब दुखों का विनाश करने हारा संपूर्ण सुखों का खजाना है उस जगत नियंत्रता ने उस रचनाकार ने हमारे श्रेष्ठ कर्मों के कारण से संसार में जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के अंदर जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ रचना ये मनुष्य की देह है इस रचना को हमें प्राप्त कराया है विशेष कर्मों के कारण से विशेष उपलब्धि के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य की देह दी है इसका बहुत बड़ा प्रयोजन है बहुत बड़ा उद्देश्य है इस उद्देश्य के लिए ही इस संपूर्ण संसार का प्रत्येक पदार्थ परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी हमें प्रत्येक क्षण जागरूक करने के लिए प्रेरित करने के लिए विद्यमान है वो दयालु सबका कल्याण करने हारा परम परमेश्वर हमें यही प्रेरणा करता है कि हम अपने उद्देश्य की ओर सतत बढ़ते चले जाएं, इन भौतिक साधनों के द्वारा हम अभौतिक ईश्वर की ओर सदा अग्रसर रहे परंतु हम अपने अज्ञान के कारण से अपनी अविद्या के कारण से जिस उद्देश्य के लिए हमें परमपिता परमेश्वर ने भेजा उस अपने लक्ष्य को भूल करके केवल तत् क्षण सुखों की प्राप्ति के लिए केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम इन विषयों में ऐसा फंस जाते हैं कि अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य हम उससे बिल्कुल वंचित हो जाते हैं भगवान ने तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि केवल इसलिए दिए थे कि भौतिक शरीर को चलाने के लिए इस भौतिक जगत में अपनी उन्नति करने के लिए हम इस भौतिक संसाधनों के द्वारा उस अभौतिक को प्राप्त कर सकें परंतु हम तो इन भौतिक सुखों के लिए ऐसे इनमें विलुप्त हो गए खो गए किस मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ योनि का जो उद्देश्य है उसी को हम भूल गए हमारी प्रत्येक इंद्रिय जो हमें ज्ञान प्राप्त कराने वाली है उस ज्ञान के माध्यम से हम विवेक अर्थात सत्य क्या है असत्य क्या है ठीक क्या है गलत क्या है कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसलिए ईश्वर ने इस मन इंद्रिय को दिया परंतु हम तो इन इंद्रियों का इतना दुरुपयोग इतना भोग कि अपने विषय से हम वंचित ही हो गए तो भी परमेश्वर वो बहुत दयालु है अपनी वेदवाणी के माध्यम से बार बार प्रेरित करता है कि हे पुत्र हे पुत्रियों तुम अपने लक्ष्य को पहचानो इन इंद्रियों को अपने उद्देश्य की ओर लगाओ इनको पवित्र करो इंद्रिया पवित्र होगी तो निश्चित रूप से मन पवित्र होगा मन पवित्र होगा तो निश्चय ही आत्मा की पवित्रता बढ़ती चली जाएगी आत्मा की पवित्रता बढ़ती चली जाएगी तो निश्चित रूप से उस परमानंद की प्राप्ति अवश्य ही होगी तभी कहा था कि हम अपनी वाणी आदि सभी दोषों को दूर करें अपनी रचना के दोषों को दूर करें हमारी नेत्र इंद्रियों में जो विकृति हो जो विकार हों हम उसको दूर करें कानों से सदा भद्र सुने परंतु हम तो इन विषयों में ऐसे डूब गए कि पशुओं से भी बुरी हमारी स्थिति हो गई मनुष्य से भिन्न जितने भी प्राणी हैं वो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं एक एक विषय में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं लेकिन हम मनुष्यों की तो उनसे भी बहुत दुर्लभ स्थिति है वो एक एक विषय में एक एक इंद्रिय को लगा करके अपने जीवन का समापन कर लेते हैं जीवन को नष्ट कर देते हैं परंतु हमारे पास तो पांच पांच इंद्रिया हैं पांच पांच इंद्रिया पांचों विषयों में लिप्त होकर के प्रत्येक क्षण हमारे जीवन को नष्ट किए जा रही है विश्व में हम सुख भोग सुख ढूंढते हैं हम सभी जीवात्माएं उपस्थित यहां पर जितने भी हम साधक साधिका गण हैं हम सब लोग अपने जीवन का अवलोकन करें जब से हम इस संसार में आए हैं थोड़ा थोड़ा हमारा बौद्धिक विकास होने लगा था तभी से लेकर हम अपनी इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इन सब विषयों के भोग में लगाते आए हैं परंतु क्या इनसे हमारी जो इच्छाएं थी भोग भोगने की जो कामनाएं थी क्या वो शांत हो पाई है बल्कि इन भोगों को भोगते भोगते हमारे अंतकरण में इतनी अपवित्रता बढ़ जाती है कि एकांत स्थान पर बैठ करके कई बार जब हम अपने अंतःकरण का निरीक्षण करते हैं तो विषयों की भोगों की इस अंतःकरण रूपी समुद्र में ऐसी लहरें उठती हैं कि हमें पतन की ओर बाहे ले जाती हैं ऐसे ऐसे विचार ऐसे ऐसे कुसंस्कार हमारे मनों के अंदर भरे पड़े हैं कि जब सात्विक भाव उभरता है तो उन संस्कारों को याद कर भी गलानी होने लगती है और वो संस्कार हमारे मन के ऊपर केवल भोगों के भोगने से ही उत्पन्न हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय वासनाएं हमारे मन को हमारे अच्छे संस्कारों को इस प्रकार से बाधित करती हैं कि शुभ संस्कारों को कई बार उभरने भी नहीं देते हम अपना अवलोकन अच्छी प्रकार से कर सकें इसके लिए हम सब लोग एक दो मिनट के लिए दीर्घ श्वसन अर्थात लंबा गहरा श्वास लेंगे लंबा गहरा लयबद सूक्ष्म श्वास छोड़ते जाएंगे आते जाते उस तो श्वास पर श्वास को अपनी नासिका के अग्र भाग पर अनुभव करेंगे आते जाते श्वास के द्वारा नासिका के अग्रभाग पर जो घर्षण होता है जो सरसराहट होती है जो गर्म और ठंडी वायु का स्पर्श होता है उसको अनुभव करेंगे और अपने मन को सब बाह्य वृत्तियों से रोक करके केवल श्वास पर श्वास पर केंद्रित कर देंगे लंबा गहरा लय बद श्वास अंदर भरते जाएं लंबा गहरा लय बद श्वास बाहर छोड़ते जाएं क्रिया का आरंभ करें मन यदि अन्य किसी विषय में शब्द रूप आदि में जाता भी है तो बिल्कुल सचेत होकर के प्रयत्न पूर्वक मन को बाह्य विषय से रोक करके श्वास पर श्वास पर ही केंद्रित कर दें। श्वास प्रश्वास पर जो हमने मन केंद्रित किया है इस मन को और अपने अंतःकरण में ले जाते हुए अपने मन के अंदर जो चेष्टाएं हैं जो विचार हैं जो संस्कार हैं वहां पर ले जाकर के जब से हमने अपने जीवन में जब तक कि हमें याद है बचपन से लेकर और अब तक एक बार अपने जीवन का अच्छी प्रकार से अवलोकन करें खूब गहराई से अपने मन की वृत्तियों को उन संस्कारों को देखें हमने किस किस प्रकार से किस किस व्यक्ति के प्रति हमने द्वेष किया हमने वासना रूप संस्कारों को प्रकट किया क्या क्या बुरे विचार बुरे कर्म हम जीवन भर करते रहे जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करते रहे हमारे मार्ग से भटकाते रहे कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शांत होकर के अपने जीवन का गहराई से अवलोकन करें बहुत सारे संस्कार बहुत सारी वृत्ति आपको पता चलेंगी जिनको हम बहुत पवित्र रिश्तों में बांधते हैं जिनको हम सबसे नजदीक समझते हैं उनके प्रति भी हमारे मन के अंदर कितने द्वेष हिंसा और कामपूर्ण विचार हमारे मन के अंदर उभरे होंगे जो हमें ही हमारों से दूर करने वाले रहे हैं मन में सोचकर भी घृणा उत्पन्न होने लगती है और अनुभव करेंगे उन विचारों के वशीभूत होकर के हमने कितनी बार अपनी इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त किया प्रवृत्त करते गए, भोग को भोगते गए, और नया नया भोग का संस्कार हमारे मन के ऊपर पड़ता चला गया हम इन विषयों से बच सकें अपने इंद्रियों को भोग की ओर से रोककर योग की अर्थात आत्मा परमात्मा के संयोग की ओर लेकर के चलें, हम सबके हितकारी शिव स्वरूप सबका कल्याण करने हारे परम परमेश्वर ने अपनी वेद वाणी के माध्यम से हम सब लोगों को आदेश दिया निर्देश दिया कि हम सदा अपनी इंद्रियों को अपने मन को अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए उस परम पवित्र को प्राप्त कर सकें इसलिए इन संधा के मंत्रों में यही उपदेश दिया गया है कि हम उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति करें हम सब अपने जीवन का कल्याण तो चाहते हैं उस परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ना तो चाहते हैं परंतु हमारे कुछ संस्कार हमें उधर बढ़ने नहीं देते संध्या उपासना ध्यान के लिए बैठते हैं परंतु ध्यान ईश्वर का करना चाहिए और हम ध्यान विषयों का करने लगते हैं हमें चिंतन तो परमात्मा का करना चाहिए परंतु हम चिंतन भोगों का करने लगते हैं ईश्वर ने मन रूपी ये जो इंद्रिय दी है ये सतत चलाये मान है ये हम जीवात्मा के ऊपर निर्भर करती है कि हम इसे ईश्वर की ओर लेकर के चलें। परमात्मा की ओर लेकर के चलें, या सांसारिक विषयों की ओर लेकर के चलें। परमात्मा की ओर लेकर के चलना है तो निश्चित रूप से परमात्मा के गुणों का चिंतन कीर्तन उसकी स्तुति करनी ही होगी हम सब की जो बहुत बड़ी समस्या है कि ध्यान में मन नहीं लगता उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो स्तुति है गुण कीर्तन जो श्रवण है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता जैसे जैसे एक एक गुण पर हम चिंतन करते जाएंगे उसके अर्थ को जानते जाएंगे निश्चित रूप से उन गुणों के प्रति हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती चली जाएगी इसलिए कहा तज तदर्थ भावनम अर्थात जब हम परमपिता परमेश्वर का जो निज नाम ओम और जो अन्य गुण हैं उनका जप करें तो सदा अर्थ की भावना के साथ करें निरंतर मन को ईश्वर के गुण चिंतन कीर्तन में लगाए रखेंगे तो मन संध्या में नहीं लगता वो समस्या निश्चित रूप से ही समाप्त हो जाएगी अब हम संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे और थोड़ा थोड़ा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो इन मंत्रों के अंदर दिए हैं उन पर थोड़ा थोड़ा विचार करते जाएंगे उ... देवस्य धीमहि भर्गो यो से धीमे ओम न देवी ओनों आ पो भवन पोभव पीतों स्रव वाक्वाक् ओ प्राण प्राण चक्षुचु चक्षु। ोत्रम श्रोत्र ओ ना ओदय कंठ शिरा ओम भ्याशोबल तलपृष्ठे अथ मजन मंत्र आज जो हमारे इंद्रियों को मन को पवित्र करने वाले जो मंत्र है उनका चिंतन करेंगे और परमपिता परमेश्वर से मनी मन भावना करेंगे ईश्वर हमारी सभी इंद्रियां पवित्र हों आप परम पवित्र हैं आपके सानिध्य से हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग पवित्र होता जावे ताकि हम भी आपको अपने जीवन में धारण कर सके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके ओना तुलसी रसी ओ भुव पुना नेत्र ओना कंठे ओ महुना हृदय ओ जनपुनाभ्या तपुना पाद सत्यमुन शिसी ओम, तपाह पुनातु, पादयो। ओम, ओम पुनातु सर्वत्र भू अर्थात अपनी स्वयं की सत्ता से विद्यमान परमपिता परमेश्वर आप प्राणों से भी प्रिय हैं हमारे शरीर के अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ अंग शरीर के सबसे ऊपर का भाग जो शिविर है हे पवित्र परमेश्वर आकुश के अंदर पवित्रता उत्पन्न कीजिए इस सिर के अंदर ही हमारी बुद्धि हमारा मस्तिष्क निवास करता है जैसे जैसे हमारी बुद्धि के अंदर पवित्रता बढ़ती चली जाएगी हमारे विचार पवित्र होंगे विचारों की पवित्रता से ही हमारी वाणी की पवित्रता बढ़ेगी वाणी की पवित्रता से ही हमारे कर्मों की पवित्रता बढ़ेगी हे पवित्र परमेश्वर हमारी बुद्धि को हमारे विचारों को पवित्र कीजिए है, अर्थात अपने भक्तों को सब दुखों से दूर करके सदैव सुख प्रदान करने वाले ईश्वर हमारी नेत्रों के अंदर पवित्रता प्रदान कीजिए जिसके माध्यम से हम आपके द्वारा इस रचित संसार के पदार्थों को देख करके आपकी रचना के सूक्ष्मता से इसका ज्ञान प्राप्त करके हम और आपकी ओर बढ़ सकें क्योंकि जैसे जैसे हम आपकी रचना का अवलोकन करेंगे आपकी बुद्धिमत्ता पूर्ण इस संसार की कलाकृतियों को एक एक पदार्थ का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि संसार के पदार्थ कितने सूक्ष्म बुद्धि से इनकी रचना की गई है तो निश्चित रूप से आपके गुणों के प्रति हमारी पवित्रता बढ़ती चली जाएगी स्व अर्थात सुख स्वरूप परमेश्वर आप संपूर्ण जगत में विद्यमान होकर के अंतर्यामी स्वरूप से इस संपूर्ण संसार का अवलोकन करने हारे हैं आप हमारे कंठ में पवित्रता प्रदान कीजिए महा अर्थात आप परम पवित्र हैं आप हमारे हृदय के अंदर पवित्रता प्रदान कीजिए आप अत्यंत विशाल आप सर्वव्यापक आप इतने बड़े हैं आप इतने विशाल हैं कि विद्यमान जगत केवल आपके एक चरण तक ही सीमित है आपकी अनंतता आपकी व्यापकता सो इस संपूर्ण संसार से कहीं बहुत बड़ी है महा अर्थात जो सबसे बड़ा परमेश्वर है वो अनंत परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर पवित्रता प्रदान करे जना है हे परमेश्वर आप संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने हारे हैं चींटी से लेकर हाथी तक तिनके से लेके अंतरिक्ष तक लोक लोकांतर द्वीप दीपांतर जितने भी संसार के पदार्थ हैं, ये सब आप के द्वारा ही रचित हैं। हे परमेश्वर आप हमारी नाभि में पवित्रता प्रदान कीजिए तपह अर्थात जो दुष्टों को दंड देने वाला जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है वो हमारे पारों में पवित्रता प्रदान करे हमारे पारों के अंदर पवित्रता के साथ साथ इतना बल प्रदान करें कि हम इस समाज के अच्छे प्रकार से सेवा कर सकें अपने जीवन का कल्याण कर सके सत्यम अर्थात सदा विद्यमान रहने वाला जिसका कभी विनाश नहीं होता वो सत्स्वरूप परमपिता परमेश्वर पुनः हमारे सिर के अंदर पवित्रता प्रदान करे अर्थात शीर के अंदर जो बुद्धि बुद्धि के अंदर जो संस्कार जो विचार विद्यमान हैं, जो शुद्ध पवित्र होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा इन मार्जन मंत्रों के विषय में इनके ऊपर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करें और मनी मन परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें हे ईश्वर आपके गुणों को लेकर के आपसे हमने जिन जिन अंगों के पवित्रता के विषय में प्रार्थना की आपके सानिध्य से उन, -उन अंगों के अंदर जो दोष थे वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और मेरा अंग प्रत्यंग निरंतर पवित्र होता चला जा रहा है म मंत्र भुवः ओ भुव ओ मह ओ जन ओ तप ओ स एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास भर करके मूल इंद्र को संकुचित करें शरीर को स्थित रखते हुए संपूर्ण श्वास को बाहर फेंक दें, पेट को जितना अंदर खींच सकते अंदर खींचें, मन में ओम का जप निरंतर करते रहें, थोड़ा कष्ट हो सहन करें जब न रह सके तो धीरे धीरे पेट को मुलिंदे को ढीला छोड़ते हुए श्वास अंदर भर लें। तीन चार सामान्य श्वास लेकर के फिर से दूसरी बार और तीसरी बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे फिर से लंबा गहरा श्वास भरें मूलेंद्रिय को संकुचित करें शरीर को बिना झटका दे हुए पूरा श्वास बाहर फेंक दें पेट को पूरा अंदर खींच लें शक्ति श्वास को बाहर रोक, कर, रोक करके रखें, मन में का जप करते रहें, न रहा जाए तो धीरे धीरे से श्वास को अंदर भर करके तीन चार सामान्य श्वास लेकर के स्वयं ही तीसरी बार बाह्य प्राणायाम को करें प्राणायाम पूरा हो जाने के पश्चात अपने शरीर को शिथिल रखते हुए अनुभव करें कि इस प्राणायाम से मेरे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ा क्या पहले की अपेक्षा शरीर को शिथिल हुआ मन बाहियों विषयों से रुका कुछ क्षणों के लिए अच्छी प्रकार से अपना निरीक्षण करें आगे अघमर्षण मंत्र अघ अर्थात पाप मर्षण का अर्थ उनका विनाश परमपिता परमेश्वर के गुण चिंतन से उसकी बनाई हुई सृष्टि को देख करके अपने मन के अंदर जो अहंकार है जो अविद्या है वो नष्ट होती है जैसे जैसे हम उसके गुणों का चिंतन करते हैं उसके बनाए हुए संसार की संरचना को देखते हैं तो पता चलता है कि वो परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी अर्थात संपूर्ण संसार में व्यापक होकर के हमारे सब कर्मों को देखने वाला है और केवल देखता ही नहीं उन कर्मों का यथावत फल भी देता है जब ये भावना हमारे मन हृदय के अंदर अच्छी प्रकार से बैठ जाएगी क्यों परमपिता परमेश्वर हमारे शारीरिक वासनिक और मानसिक कर्मों को प्रत्येक क्षण देख सुन जान रहा है उसके पास हमारा सब लेखा जोखा है और उसी के आधार पर हमारे साथ न्याय भी होगा यदि बुरे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से उसका फल हमें दुख के रूप में मिलेगा और पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल सुख के रूप में मिलेगा ये भावना जिस दिन हमारे मन के अंदर अच्छी प्रकार से बैठ जाएगी और उसके अनुसार हम अपने कर्मों में सुधार करना आरंभ कर देंगे हमारे कर्मों में पवित्रता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमारे कर्म पवित्र होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अघ अर्थात पापों का नाश होता चला जाएगा इन मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञ से यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर हमने मार्जन मंत्रों के माध्यम से जो अपने इंद्रियों में पवित्रता उत्पन्न की वो पवित्रता केवल मानसिक रूप में ही न रहे वो व्यवहार में भी आवे अर्थात हम पवित्र इंद्रियों के माध्यम से सदा पवित्र कर्मों को करें ओ... प्रीत सत्यं चाध्या तपशोद त्ययत ततः समुद्रोर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सत हो राण विदधद विश्व वशी सूर्याचंद्रमसु धाता यहा पूमक दिव च पृथिवी चातरीक्षम स्वाहा वो परमपिता परमेश्वर वशी अर्थात संपूर्ण संसार को वश में करने वाला है संपूर्ण जगत उसके वशीभूत है इस संसार को अपने वश में करके प्रत्येक पदार्थ को यथापूर्वम अर्थात जिस जिस पदार्थ को जैसा जैसा जिन जिन प्राणियों के कल्याण के लिए बनाना है वैसा वैसा इस जगत के पदार्थों को बनाया है पूर्व अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के पास में उस सर्वज्ञ के विज्ञान में इस संपूर्ण जगत के रचने का जो ज्ञान है वो अनादि काल से था है और आगे भी रहेगा उस अपने विज्ञान के कारण से ही विज्ञान के माध्यम से ही जैसा पूर्वकल्प की सृष्टियों में जैसे जैसे पदार्थों की रचना की थी वैसे वैसे पदार्थों की रचना अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा उस सर्वज्ञ के विज्ञान में संपूर्ण जगत के पदार्थों की जो रचना का ज्ञान है वो सदा विद्यमान है सब जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार जैसे जैसे उन्हें मनुष्य आदि देह की रचना करनी है जैसे पहले भी करता था अब भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा सूर्या चंद्रमसऊ अर्थात जो सूर्य है जो चंद्र है इसके अतिरिक्त जितने भी व्यदीप्यमान नक्षत्र हैं इन सब नक्षत्रों को जैसीव पूर्व कल्प की सृष्टियों में रचे थे अब भी रच रहा है और आगे भी रचता रहेगा दिव अर्थात ये जो द्यूलोक है संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितनी आकाशगंगाएं, आकाशगंगाओं के अंदर जितने भी नक्षत्र हैं, उन सबकी भी रचना परम परमेश्वर ने पूर्व सृष्टियों की भांति ही की है जो हमें पृथ्वी दिखाई देती है जो हमें पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत देश का जो पोलापन है जो इस पोलेपन में जितने भी लोक हैं इन सब लोकों को वो परमपिता परमेश्वर अनादि काल से रास्ता आया है रच रहा है और आगे भी रचता रहेगा इसमें क्षण मात्र का विलंब नहीं होता किंचित मात्र भी फेर बदल नहीं होता क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सदा एक रस है उसमें कभी न वृद्धि होती न कभी हरास होता न कभी उल्टापन होता वो तो सर्वत्र सर्वदा एक रस है इसी कारण से उसके बनाए जितने भी पदार्थ हैं, वो सब अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित होकर के निरंतर गति करते हैं उनमें कोई अवस्था नहीं होती क्योंकि उनकी व्यवस्था करने वाला संसार का सबसे बड़ा व्यवस्थापक वो परमपिता परमेश्वर है कुछ क्षणों के लिए अच्छी प्रकार से भगवान के बनाए इन पदार्थों का अवलोकन करें इनकी रचना को गहराई से देखने का प्रयत्न करें और अनुभव करें कि इनको बनाने में किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है क्या हम जीवात्माएं कभी की रचना कर सकते हैं लंबा विचार चिंतन अनुभव करने पर पता चलेगा कि इनका रचनाकार केवल और केवल अनंत ज्ञान अनंत सामर्थ्य वाला उपरम पिता परमेश्वर ही हो सकेगा उसकी संपूर्ण रचना को देखने के बाद मनसा परिकर्मा के मंत्रों के माध्यम से अपने मन को सब दिशाओं में घुमा करके यही अनुभव होता है कि जहां जहां तक हम देख सकते हैं सोच सकते हैं उस जगत का बनाने वाला सविता देव परमेश्वर सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है जैसे जैसे हम उसकी सत्ता का अनुभव करते जाएंगे निश्चित रूप से और अधिक श्रद्धा प्रेम आसक्ति उसे ईश्वर के प्रति बढ़ती चली जाएगी मनसा परिक्रमा मंत्र चिदिगनिधिपतिरसि तो रक्षिता दित्या ईशव ते ो नमो धीपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त योस्मा वयम् देश वोज भेदध दक्षिणा दिगिंद्रो दीपतिरश्चिराजी रक्षिता पीतर ईषव ो नमः धीपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा वयम्वेशोज भेदध प्रती दिगरुणोपतिको रक्षिताषभ ते्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षतो नम ईशुभ्यो नम ये्योस्तु द्वेष्टि वयम ष्मेद उदीची दिख सोमोपतिवजो रक्षिता शव ो नमो धिपति नम रक्ष्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्योस्त योस्म्ट व्यय देश वोज भेद ध्रुवादिक ध्रुवा दिग विषुरधिपति कल्मा श्रीव रक्षिताधईव नमो धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नमेभ्योस्तु योस्मा व्यय देश वोज वेद ऊर्ध दिग राधिपति वर्ष रक्षिता वह तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो ते नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त येष्टम व्यय देश वोज भेद तमसस्परी स्वाह पश्य उतरम द्र सूर्यमदन्म ज्योतिम उदुत जातवी दसम दहंके तब दिशे विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक चक्षुर्मुस्याद्यावा पृथिवी अंतरक्षम सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाहा तच्चुर्द हीत पुस्ता पशेम शरद जीवेम शरद श्रेणुयाम शरद शत प्रब्रवाम शरद शतमदीना श्याम शरद शत भूयश् भूर्भुव स्वाह तत्सु्यम भरी गो दीमे धो नचोद हे ईश्वर दयानिधे दयानिधेत्कृपयान न जपोपाशनाकम धर्मकामोषाण सद्य सिद्धिभवेन्न ओ नम शं भवायच मोभवायच नमा शंकराय चयस्कराय च नम शिवाय शिवतराय च शांति शांति शांति सहज भाव से अपने हाथों की दोनों हथेलियों को बिल्कुल धीरे धीरे घर्षण करते हुए बहुत अधिक बल का प्रयोग न करें आंखों पर ले जाकर के धीरे धीरे आंखों को सहलावे पैरों की उंगलियों में हाथों की उंगलियों में थोड़ी थोड़ी गति उत्पन्न करें पैरों के अंदर घुटनों के अंदर थोड़ा अकड़ाहट हो तो थोड़ा आगे पीछे करके सामान्य हो जाएंगे और धीरे धीरे स्थिति से बाहर आ जाएंगे